गाड़ी में लगातार विक्रांत के खांसने की आवाज आ रही थी खुं, खुं, खुं। गाड़ी ड्राइव करते वक्त विक्रांत को इस तरह खांसते देख नैना उसकी तरफ देखते हुए बोल पड़ी विक्रांत जब तुम्हें स्मोक करना नहीं आता है तो फिर क्यों करते हो तुम ठीक तो हो हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो फिर साइड में गाड़ी रोक लो विक्रांत ने अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को जल्द गाड़ी से बाहर फेंक दिया उसके बाद फिर से खासने लगा ओहो नैना को विक्रांत की खांसी से चिढ़ हो रही थी उसने फिर से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सच में विक्रांत मुझे तुम समझ ही नहीं आते आह मजा आता है इसमें विक्रांत ने नैना के मुंह के करीब अपना मुंह ले जाकर अपने मुंह से धुआं निकालते हुए नैना के मुंह पर छोड़ दिया कैंसर का नाम सुना है ना मर जाओगे एक दिन नैना ने हाथों में धुए को उड़ाते हुए कहा अह सिगरेट से तो नहीं मरूंगा अभी तो यही मेरी जिंदगी है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा विक्रांत को अभी खांसी इसलिए आ रही थी क्योंकि उसे थोड़ी देर पहले ही अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला था आज उसे कोडवर्ड के रूप में पहाड़ और पानी शब्द मिला हुआ था विक्रांत को ज्यादा खुशी पहाड़ कोडवर्ड के मिलने से हो रही थी कोडवर्ड लगातार्त को हो रहा था की अब शायद वो बहुत जल्द केस में कुछ न कुछ प्रोग्रेस करने वाला है ऊपर से जो दूसरा कोडवर्ड पानी था उसका मतलब लड़की से था और इस वक्त नैना ठीक उसके बगल में बैठी हुई थी यानी कि इसका मतलब ये था उसका कोडव अपना पूरा असर दिखा रहा था इस वक्त नैना बेहद सीरियस होकर अपने फोन में बस टर्मिनल पर मिले संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज देख रही थी विक्रांत पहले तो उसे काफी देर तक देखता रहा लेकिन फिर उसके बाद वो नैना से बोल पड़ा। क्या हुआ नैना कुछ बात बहुत सीरियस दिख रही नैना ने भी विक्रांत की बात सुनते ही अपना फोन दूसरी साइड में रख दिया और फिर खुद सोचते हुए बोल पड़ी विक्रांत में सोच रही थी की कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे है गलत रास्ते पर पागल क्या हम इस वक्त मुंबई नासिक हाईवे पे हैं और मैंने गाड़ी में गूगल मैप भी चालू कर रखा है विक्रांत ने नैना की तरफ थोड़ी संदेह की नजरों से देखते हुए जवाब दिया। अरे मैं इस रास्ते की बात नहीं कर रही हूँ के नैना ने, ने, ने विक्रांत की तरफ थोड़े चिंतित नजरों से देखते हुए कहा अच्छा लेकिन क्यों ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हे विक्रांत ने नैना से सवाल किया विक्रांत एक बात बताओ हम लोग जिस आदमी को पकड़ने के लिए नासिक जा रहे है अगर वो कोई आम आदमी निकला तो मतलब अगर उसने सिर्फ अपनी उम्र छुपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगा रखा हो तो और वो नासिक यू ही अपने किसी काम से जा रहा हो तो मतलब अगर हम किसी गलत आदमी के पीछे भाग रहे हो तो तो क्या होगा क्या ये आदमी संदिग्ध नहीं है हम गलत आदमी के पीछे भाग रहे हैं क्या विक्रांत ने चौंकते हुए नैना ऐसी सवाल किया पता नहीं हो सकता है मैं अंदाजा लगा रही थी क्यूँकी अब तुम ही ये सीसीटीवी फुटेज देखो इसमें जो आदमी दिख रहा है उसका चेहरा जरा ध्यान से देखो कहीं से लग रहा है कि ये बैंक में रॉबरी करके लौटा है मतलब चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है भला कोई आदमी बैंक में डाका डालने के बाद इतना शांत कैसे दिख सकता है और जो आदमी बैंक में डाका डालने के लिए आया रहा होगा उसके लिए तो सबसे आसान यही था ना के वो अपने मास्क को हटाकर फेंक दे और चुपचाप बस में आकर बैठ जाए ऐसे में उसे कोई कभी नहीं पहचान पाता ना लेकिन फिर भी उसने मास्क नहीं हटाया क्यूँ क्या वो जानबूझकर खुद को पुलिस की नजरों में लाना चाहता था अरे छोड़ो इसे अब हमें उस पर शक है ही तो उस आदमी से मिलकर क्लियर ही कर लेते हैं विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा और दूसरी बात तुम खुद सोचो मुंबई से नासिक की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है और बस से नासिक पहुंचने में तीन चार घंटे तो लग ही जाते हैं अब अगर ये आदमी कॉमन सिविलियन है तो फिर इसके पास कोई बैग क्यों नहीं है कम से कम एक छोटा सा बैग तो होना ही चाहिए था तुम खुद देखो इसके अलावा बस में जितने लोग बैठे हुए उन सभी के पास कोई ना कोई बैग जरूर है विक्रांत का तर्क सुनने के बाद नैना को उसकी बात काफी हद तक सही लगी नैना की आंखें थोड़ी चढ़ी हुई लग रही थी वो पिछले कई दिनों से सो नहीं पाई थी लगातार की भागदौड़ और नींद ना पूरी होने की वजह से उसका चेहरा भी काफी बुझा बुझा सा लग रहा था हम्म अब ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती नैना ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा उसकी भौएं चढ़ी हुई लग रही थी हो सकता है कि ये लुटेरे जानबूझकर पुलिस को कोई नींद आ रही थी नैना की आंखें खुद ही झपकने लगी थी अरे छोड़ो ये सब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे पहले नासिक पहुंच लेते हैं, फिर बात करेंगे तुम तब तो आराम कर लो विक्रांत ने नैना के थके हुए चेहरे को देखते हुए जवाब दिया हम्म नैना की आंख अब तक बंद हो चुकी थी और वो नींद में जा चुकी थी लगभग ढाई घंटे की ड्राइव के बाद कार नासिक हाईवे के एग्जिट पर पहुंची। नैना इस वक्त कार के आगे वाली पैसेंजर सीट पर आराम से सो रही थी पिछले कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसे बहुत जबरदस्त नींद आई थी थकान के कारण उसका चेहरा दबा दबा सा लग रहा था उसके बाल भी काफी उलझे हुए और अजीब से लग रहे थे सोते वक्त उसके बाल हवा के कारण बार बार उसके चेहरे पर उड़ के आ रहे थे थकान की वजह से नैना इस वक्त अब उतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी वो सच में है लेकिन विक्रांत के लिए तो नैना अभी भी उतनी ही खूबसूरत है नैना का डल चेहरा और उसके उलझे हुए बाल भी विक्रांत के लिए बहुत खूबसूरत हैं। वो इस वक्त ध्यान से नैना के चेहरे को देख रहा था हवा के कारण बार बार उसके बाल उसकी आंखों में जा रहे थे नींद में ही नैना बार बार अपने बालों को आंख से हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हवा के चलते बार बार बाल उसकी आंखों में घुसे जा रहे थे विक्रांत काफी देर तक ध्यान से नैना की इस हरकत को देख रहा था उसे यूं करता देख विक्रांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखर पड़ी फिर उसने खुद अपने हाथों से नैना का बाल हटाकर उसके कानों के पीछे ले जाकर लगा दिया जिससे अब उसके बाल उड़कर चेहरे पर नहीं आ पा रहे थे अब विक्रांत भी नैना के पूरे चेहरे को आराम से देख पा रहा था मनी मन वो सोच रहा था इतनी मासूम सी दिखने वाली यह लड़की किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं है टूवो तो काटने को दौड़ती है और ये अपने काम को लेकर कितनी सीरियस है एक दिन में ही सारे क्रिमिनल को पकड़कर जेल में ठूस देना चाहती है मेरी जंगली बिल्ली <laughs> मनीमन विक्रांत हंस पड़ा विक्रांत की नजर नैना के कानों पर पड़ी उसने देखा कि नैना के कान इस वक्त खाली हैं। लेकिन जब वो पहली बार विक्रांत से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मिली थी तब उसके कान में इंग्स थे विक्रांत को इस वक्त थोड़ा पछतावा भी हो रहा था क्योंकि तो ट्रेनिंग सेंटर में जब उसकी नैना से फाइट हुई थी तब उसने नैना के कानों पर थप्पड़ मार दिया था जिससे नैना के कान में थोड़ा घाव हो गया था और उसके कान से खून बीज आना शुरू हो गया था तब से ही नैना ने कानों में इर रिंग्स पहनना छोड़ दिया था विक्रांत को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि तो उसने नैना पर हाथ उठाया था लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर उसने हाथ ना उठाया होता तो फिर नैना ने उसका वहीं पर काम तमाम कर देना था विक्रांत ने तो खुद ही प्रोटेक्शन के लिए नैना पर हाथ उठाया था अच्छा अगर मैं इसके लिए एक ईयर खरीद लूँ तो कैसा रहेगा लेकिन ये लेगी भी या नहीं विक्रांत के मन में सवाल उठा